ईश्वर विषय के अंतर्गत कर्मों से संबंधित आपके प्रश्नों को इन दिनों हम लोग देख रहे हैं क्योंकि कर्म के करने न करने में बहुत प्रश्न उठते रहते हैं ये उचित है अनुचित है और धार्मिक व्यक्ति के मन में आध्यात्मिक व्यक्ति के मन में यह जो मानवीय संवेदनाएं रखता है उसके मन में ये प्रश्न तो उठेंगे जो कर्तव्यनिष्ठ है नियमों पर चलने की जिसको इच्छा है और जो ईश्वर को नहीं भी मानते हैं तो परस्पर का व्यवहार हमारा ठीक होना चाहिए इस बात को जो स्वीकार करते हैं मानवीयता है जिनमें पशुओं के साथ कैसा व्यवहार हो इत्यादि तो कर्म के बारे में तो प्रश्न उठता ही है कि ये उचित है या अनुचित है अलग अलग देश के अलग अलग संविधान हैं कुछ कुछ भिन्नताएं हैं उनमें तो एक तो दृष्टि बनती है कि हमारा जो संविधान कहता है उसके अनुरूप यदि हम कर रहे हैं तो ठीक है ये किस्तर है अब संविधान में तो बहुत सारी चीजें भी होती हैं जिसमें शराब का भी स्वीकृति होती है उसके बनाने की बेचने की मांस की भी होती है जुए की लॉटरी की होती है और भी ऐसी बहुत सारी बातें धूम्रपान है तम्बाकू है बहुत सी चीजें जो कि हानिकारक है लेकिन फिर भी उसकी सरकार की तरफ से स्वीकृति होती है बनती हैं वो बिकती हैं उसको संविधान की दृष्टि से गलत नहीं माना जा सकता वो एक दृष्टि है कोई उतने स्तर पर भी चलता है तो उस राष्ट्र की दृष्टि से और बहुत कुछ धार्मिक दृष्टि से भी वो ठीक चल सकता है क्योंकि लगभग लग सभी संविधानों में इन कुछ बातों को छोड़ रहे नहीं तो धर्म की बहुत सारी बातें चोरी नहीं करनी है झूठ नहीं बोलना है ठगना नहीं है मिलावट नहीं करनी है इत्यादि दूसरे को हानि नहीं पहुंचानी है ये लगभग लग सभी बातें सभी संविधानों में होती हैं लेकिन कुछ बातों में वहां भी संदेह रहता है तो एक तो व्यक्ति तो अपने संविधान के अनुसार से कर्तव्य का पालन करता उतना ही देखता है या किसी संस्था में रहता है किसी गांव में रहता है वहां के जो नियम कानून जो भी है जो सबको स्वीकार है होते हैं परंपरा से हैं उसको करता है उतने वो अपनी इतिश्री समझता है लेकिन जब व्यक्ति ईश्वर को स्वीकार करने लगता है तो उसके सामने ईश्वर का संविधान भी आ जाता है वो संविधान जो, जो मानव मात्र के लिए है सबके लिए है बाकी संविधान किसी देश क्षेत्र संस्था उससे जुड़े हुए रहते हैं उसमें भिन्नता हो सकती है लेकिन मानव मात्र के लिए क्या संविधान है वो तो फिर ईश्वर जिसने सृष्टि की रचना की है हमें जन्म दिया है जो हमारा न्याय करता है उसकी तरफ हमें देखना ही होता है ईश्वर की दृष्टि में ये उचित है या अनुचित है वेद की दृष्टि में उचित है अनुचित है हमारे कर्मों का जो निर्णय करने वाला है हमारे कर्मों के अनुसार जो फल होने वाला है उसको हमें जानना ही होता है आज का न्यायालय जिस संविधान के अनुसार चलता है तो उसमें हमें उस तरह से वो चलना होता है हमारा जो शासक है प्रशासक है व्यवस्था बनाने वाला है उसके अनुसार हमें चलना होता है चलना ही चाहिए लेकिन एक पूरी सृष्टि की दृष्टि से तो ईश्वर से संबंधित हमारे मन में कई बार प्रश्न उठते रहते हैं कि यह कम उचित है अनुचित है करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो उस तरह के कुछ आपके प्रश्न हैं उनको मैं लेता हूं तो पूनम जी का प्रश्न है कहा जाता है कि कर्म के आधार पर फल मिलता है ठीक है इस भाषा का क्या मतलब है कहा जाता है कि कर्म के आधार पर फल मिलता है एक तो निश्चय की भाषा होती है ये भाषा कैसी है थोड़ा अनिश्चय है मानते तो होंगे ले। लेकिन इस कुछ में ऐसा तो कहा जाता है है ऐसा नहीं कहा जाता है ऐसा ठीक है लेकिन हम तो यही मानते हैं कि ऐसा होता है कर्म के अनुसार हमें फल मिलता है ईश्वर की तरफ से संदेह क्यों होता है वो बहुत सारी बातें आपके सामने रखी है कि समाज में भिन्न भी देखा जाता है जब हम ये देखते हैं कि सारे कर्म हमारे फल हमारे कर्मों के अनुसार ही फल मिलते हैं तो यहां तो भिन्न भी देखा जाता है पर उसका उत्तर प्रसन्न अपने यहां पहले हो चुका है कि ईश्वर की तरफ से जो होता है वो तो कर्म के अनुसार ही होता है मानवीय व्यवस्था में भी जो उचित राजा न्यायाधीश आदि हैं माता पिता गुरुजन अधिकारी वो भी देते हैं वो भी जितना उचित करते हैं वो उचित है बाकी अन्याय है और अन्य लोग जो हमारे को अन्यायपूर्वक सुख दुख दे देते हैं वो गलत है वो हमारे कर्म के अनुसार नहीं होता वो अन्यथा भी होता है तो ठीक है ऐसा कहा जाता है कि कर्म के आधार पर फल मिलता है हम कर्म दो प्रकार के करते हैं एक भौतिक और एक आध्यात्मिक इन्होंने अपनी दृष्टि से भेद किया और उसकी व्याख्या करती हैं कि भौतिक कर्म करते हैं उसका फल हम देख पाते हैं भौतिक से इनका मतलब है जैसे को हम शारीरिक कर्म करते हैं भोजन बनाते हैं और कुछ करते हैं तो उसके लिए उदाहरण इन्होंने दिया जैसे क्रिकेटर में या कोई भी खिलाड़ी हो मेहनत से अच्छा वो मेहनत से अच्छा क्रिकेटर बनता है तो परिश्रम करके व्यक्ति धनी बनता है तो ये तो भौतिक चीजों का कर्म है और उसका फल हमारे देखने में आता है व्यायाम करे मेहनत करे पढ़ाई में मेहनत करे उसके अनुसार ये फल हमारा देखने में आता है इसी तरह आध्यात्मिक अर्थात तो यम नियम कर्म आध्यात्मिक कर्म करने से यानी साधना करने से उसका फल क्या मिलता है और वह इस जन्म में मिलता है कि दूसरे जन्म में मिलता है तो जो भौतिक कर्म है इसका फल इन्होंने कहा और आध्यात्मिक का मिलता है नहीं मिलता है, तो यहां इनको प्रश्न है या नियम का आचरण धर्म का पालन करते हैं तो कोई फल मिलता है या नहीं मिलता है क्योंकि उनको दिखाई नहीं दे रहा है भौतिक कर्मों का फल तो दिखाई दे रहा है लेकिन आध्यात्मिक कर्मों का फल दिखाई नहीं दे रहा है ये प्रश्न करता कि मन में है ये बात के लिए दिखाई नहीं दे रहा है मेरे को तो इसको हम समझते हैं पहली बात तो ये देखें कि जब हम कर्म और फल की बात करते हैं एक वो तरीका है कि हमने कर्म किया और वो हमारे कर्माशय में चला गया संचित हो गया और ईश्वर की व्यवस्था से हमें फिर कभी उसका फल मिलता है उस जन्म में अगले जन्म में कभी भी लेकिन वो कर्माशय में जाता है उसका हमारा कर्माशय बनता है भाग्य बनता है फिर वो हमें मिलता है और एक ऐसा है कि हमने कर्म किया अब दौड़ लगाई पसीना आने लग गए भूख अच्छी लगी शरीर सशक्त हुआ इत्यादि थकान आई अब ये जो चीजें हो रही हैं जिसको ये भौतिक कर्म की दृष्टि से कह रहे हैं कि खिलाड़ी ने खूब मेहनत की अपनी और अपने क्षेत्र में अच्छा खिलाड़ी बन गया वो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बन गया अब इसको जो उसके कर्म का फल कहा जाता है अंग्रेज बोलते हैं ना खुद मेहनत की तो परीक्षा में अच्छे अंग आए मेहनत का फल मीठा होता है ठीक है ये जो कर्म और कर्मफल है ये कर्माशय वाला नहीं है इन दो को अपने भेत करके देखना होगा जिससे हम कर्माशय में जाने से फल मिलने की बात करते हैं वो ईश्वर आधेगा वो ईश्वर की व्यवस्था से होता है और जब हम भाग्य की बात करते हैं तो वो भाग्य वही होता है पीछे का अभी वर्तमान में हम जो बहुत सारी क्रियाएं करते हैं इसको हम सामान्य रूप से फल कह देते हैं लेकिन इसको हम परिणाम प्रभाव के रूप में देखें थोड़ा सा उसमें अंतर रहेगा समझने में अंतर रहेगा कि एक खिलाड़ी ने मेहनत की और वो सफलता प्राप्त की ये सफलता मिली ये एक बात हो गई क्या उन कर्मों से उसका कोई कर्माशरी बना जिसको हम पाप पुण्य कर्माशय धर्म अधर्म इत्यादि जो नाम से बोलते हैं क्या उसका वो कर्माचरी बना तो हमें ये स्पष्ट होना चाहिए कि इससे कोई नहीं बना अब कोई व्यायाम कर रहा है अच्छा अध्ययन कर रहा है इससे कोई कर्माशय नहीं बनता है जिसका फल आगे मिलेगा ये तो ऐसी चीज है जो तो उसी समय मिल जाता है हमने अग्नि जलाई उस पर कुछ पकाने के लिए रखा वो पक गया तो हम ये कहेंगे, देखो कर्म का फल मिल गया ये कर्माशय में जाकर के फल मिला हो ऐसा नहीं है हमने अग्नि जलाई उससे कर्माशय बना और उस कर्माशय के कारण से भोजन ढोल पकाए ऐसा नहीं है तो ये जो तो भौतिक कर्मों की बात इन्होंने लिखी ये तो हम जो कर्म करते हैं ये प्रकृति के नियम बने हैं उसके अनुसार ऐसा होता है असावधानी से चला ठोकर लग गई गिर गया टकरा गया कहीं दुर्घटना हो गई अब ये वो कर्म के पिछले कर्मों के कर्माशय से नहीं है ये तो यहां पर की क्रियाएं हैं ऐसा हो शराब पिया लड़खड़ा रहा गिर गया चोट लग गई अब इसको हम सामान्य भाषा में ये कह रहे हैं कि, कि एक अपने कर्म किए क्यों शराब पी थी क्यों सावधानी रखी थी अपने कर्म का फल आ गया ना इस तरह के फलों को अलग रखना चाहिए ना दो भाग बांट के रखने चाहिए भले ही हम उसको फल कह दें परिणाम प्रभाव न कहना चाहे फल कहना चाहें ठीक है फल शब्द से भी बोल दें लेकिन जिस समय हम एक कर्म फल व्यवस्था की बात करते हैं ईश्वर की न्याय व्यवस्था की बात करते हैं तो ये थोड़ा सा भेद हमें अपने मन में रखना चाहिए कि इस कर्मस का कर्माशय बनकर के फल आया है संचित हुआ है और फिर प्रारंभ बन के हमारे पास आया है अथवा तो परिणाम के रूप में तो ये वो इन्होंने ये भौतिक चीजें बताई व्यायाम है और कुछ है तो इसका जो ये फल आ रहा है ये हमें दिखाई देता है ये एक तरह का परिणाम और प्रभाव है कर्माशय वाला नहीं अब दूसरा इनका इस आगे प्रश्न था कि जो आध्यात्मिक कर्म है जैसे यम नियम का पालन है तो इससे भी क्या कोई फल मिलता है भौतिक की तरह से तो इसको भी मैं दो भागों में बांटता हूं एक तो उसका कर्माश्रय बने तो और एक है कि तत्काल हमारे को जो मिलता है तो पहले भौतिक की तरह से तत्काल जो हमें प्रभाव आता है कि किसी ने नियम का पालन किया अहिंसा का पालन कर रहा है कोई तो अहिंसा के पालन करने से परिणाम नहीं आ जाता है कि हमारी दूसरों से अच्छी बनती है झगड़ा नहीं होता है हम दूसरों को बाधा नहीं पहुंचा रहे हैं तो हमारी प्रति किसी का कुछ दुर्व्यवहार होने की संभावना बहुत कम हो जाती है हम सत्य बोल रहे हैं झगड़े नहीं होंगे व्यवहार अच्छा रहेगा लोग हमें अच्छा समझेंगे हमसे प्रेम होगा हमारे पर विश्वास होगा अब ये सारी चीजें हो रही है ये नियम के पालन से कर्माशय बनाओ और फिर हमें ये मिल रहा है ऐसा नहीं ये तो हमने ऐसा किया जैसे भौतिक जगत में होता है हमारा चेतनों के बीच में व्यवहार हो रहा है मनुष्यों के बीच में व्यवहार हो रहा है वो उस तरह की प्रतिक्रिया अनुकूल प्रतिक्रिया आती है हमारे लिए हमारे पास सुविधा होती है और जो समस्याएं हम खड़ी कर सकते थे हिंसा करके चोरी करके इत्यादि झूठ बोल के वे विचार करके वो जो हम कुछ दूसरों के प्रति अन्याय अत्याचार कर सकते थे उससे हम बचें और उसके कारण से जो प्रतिक्रिया हो सकती थी उससे बचे संस्कार कुछ संस्कारों से बचे गलत कार्य को करेंगे तो बार बार उसी के संस्कार भी बनेंगे और वो संस्कार फिर हमारे को आदत बनाएंगे हम बार बार वही करना चाहेंगे और बार बार करेंगे तो कितने बार बचेंगे हमारा हौसला बढ़ेगा हम और, और बड़े बड़े बुरे करने लगेंगे और पकड़े जाएंगे जिन्हें भी चला जाएगा अब ये जो सारा का सारा होगा ये सीधे सीधे कर्म फल नहीं है और समाज की व्यवस्था से भी जो फल मिलता है न्यायाधीश देते हैं उसको भी हम फल कहते हैं लेकिन वो कर्माशय में जाकर के बनाए ऐसा नहीं हमारे यहां की व्यवस्था है शासन की उसके अनुसार से हमें दंड और पुरस्कार मिलते हैं अब वो कर्माशय में जा सकता है बहुत सारे ऐसे कर्म लेकिन जितना फल हमें यहां मिला उसका बचा हुआ फल परमात्मा की तरफ से लागू हो जाता है तो यम नियम के पालन से अब सफाई की व्यवस्था को रखता है तो उससे उसका स्वास्थ्य ठीक रहेगा अब उसको सफाई से जो फल मिला फल ना कह करके उसका परिणाम प्रभाव है और फल भी कहना चाहे तो कहने लेकिन ये कर्माशय में गया हमने साफ सफाई रखी उससे हमारा कर्माशय बना और कर्माशय के कारण से हमें फल मिला कि हम रोगी नहीं हुए ऐसा नहीं समझे ये चीजों में दो विभाग हमें करने होंगे तो जिन चीजों का तात्कालिक हमें कुछ परिणाम प्रभाव दिखाई देता है वो फल तो बिना कर्माशय में गए स्वभाव तो होते रहते हैं अब इसके दूसरे वालों को भाग को लेते हैं तो नियम के पालन से भाइय हमारा वातावरण अच्छा रहेगा लोगों से संबंध अच्छे रहेंगे स्वास्थ्य हमारा अच्छा रहेगा और संस्कार हमारे अच्छे बनेंगे अब कर्माशय के ऊपर आते हैं कि यदि हम किसी के साथ में रहते हुए अहिंसा का पालन करते हैं और उसको सहयोग दे हैं हम प्रेम से व्यवहार करते हैं हम उसके साथ सत्य व्यवहार करते हैं चोरी नहीं करते हैं उसको हमारे से कोई भय नहीं है हम इस तरह से रह रहे हैं कि वह हमारे से रहा है हमारे उसको है। तो उसको विश्वास है वही इस व्यक्ति से मेरे को धोखा नहीं मिल सकता और वो कैसे आता है विश्वास व्यक्ति के आचरण से ही आता है अब ये जो हमने दूसरे के मन में अनुकूलता पैदा की निर्भयता की विश्वास की हमने पुण्य का कार्य किया है इससे कर्माशय होने लगाना यदि कर्माशय तब बनता है जब हम किसी का उपकार करते हैं तो पुण्यकर्माशय और अपकार यानी हानि करते हैं तो पाप कर्माशय बनता है अगर हमारे मन में एक दूसरे के प्रति आशंका रहती है भय रहता है अविश्वास रहता है तो भले परिवार में हो या किसी संस्था में हो किसी कार्यालय में हो कहीं भी प्रशासन में हो व्यक्ति समय इन चीजों में गणाता है कितना उसको सोचना पड़ता है कितना उसको सुरक्षा के लिए समय लगाना पड़ता है आशंका हो तो हमें सुरक्षा करनी पड़ती है और आशंका नहीं हो तो कोई सुरक्षा नहीं करती हमारा समय बसता है हमारा धन बसता है हमारा मानसिक चिंतन बचता है हमारा तनाव बचता है नींद हमारी ठीक आती है सब बहुत चीजें अच्छी बनती है बुद्धि अच्छा काम करती है तो हम अपनी प्रगति अच्छी कर सकते हैं शांति से रह सकते हैं तो यदि हम यमी का पालन करते हैं और दूसरे को निर्भय करते हैं आश्वस्त रखते हैं निशंक रखते हैं अपनी तरफ से तो ये दूसरे को हमारे द्वारा किया गया एक बड़ा सहयोग है समाज को उसको बड़ा सहयोग है क्योंकि इसके विपरीत जो करता है तो समाज में भय आतंक आशंका अविश्वास ये पैदा होता है और उससे उनका बहुत उनकी हानि होती है तो हमने एक सकारात्मक चीज प्रस्तुत की लोगों के सामने इससे लोगों का हित हुआ और जो हमारे प्रति करते हैं तो उनका भी पुण्य बनता है परस्पर हमारा एक दूसरे से बनता है इससे कर्माशय बनेगा व्यवहार तो अच्छा होगा ही एक बात हो गई ये तो भौतिक परिणाम की तरह से हुआ चेतन में होगा सुसंस्कार पड़ेंगे हमारे पर कुसंस्कार से बचेंगे ये भी लाभ होता है और कर्माशय भी हमारा इससे बनता है जो कि हमारे अन्य चीजों के अंदर उपयोग आता है तो इन आध्यात्मिक चीजों से भी हमारा कर्माशय बनता है क्योंकि ये कर्म से जुड़े हुए हैं दूसरों के तो व्यवहार से जुड़े हुए हैं फिर उनका ये था कि ये इसी जन्म में मिलता है दूसरे जन्मों में तो भौतिक फल की दृष्टि से जो कह रहे हैं वो तो नहीं आना अनुभव होता है तत्काल हो जाता है ध्यान दे तो और बाकी जो है वो फल इस जन्म में भी मिल सकता है और आगे के जन्मों में भी मिल सकता है सरोज जी का प्रश्न है मनुष्य के लिए परीक्षण पशुओं पर करते हैं मैंने पीछे जो बात बताई थी कि औषधियों का प्रयोग इत्यादि हम पशुओं पर करते हैं प्रचलन में है मनुष्यों के लिए तो कहता है कि पशुओं के लिए किस पर परीक्षण करते हैं तो पशुओं के लिए पशुओं पर भी परीक्षण करते हैं पशुओं के लिए सीधे उन्हीं पर भी कर सकते हैं उनके लिए उन्हीं पर भी परीक्षण करते हैं अथवा छोटे जीवों पर भी करते हैं अगला प्रश्न है सूरज किसी बीमारी से या किसी अन्य कारण से मृत्यु हो जाए तो अकाल मृत्यु हुई ऐसा कहते हैं अकाल मृत्यु है ही वो लेकिन लोग कहते हैं कि इनकी मृत्यु ऐसे ही लिखी थी तो जब ऐसे ही मृत्यु लिखी थी इनका प्रश्न आ आगे ये बनेगा लिखा नहीं है कि जब मृत्यु ऐसे ही लिखी थी तो उसको अकाल मृत्यु क्यों कह रहे हैं जब ऐसे ही लिखी थी इसी समय होनी थी तो भले रोग से हो चाहे दुर्घटना से होता तो काल ही वही था उसको अकाल मृत्यु नहीं कहेंगे उसको तो काल मृत्यु कहना चाहिए यह प्रश्न ठीक है तो है तो ये सारी अकाल मृत्यु हुई ये जो कथन है कि इनकी मृत्यु ऐसे ही लिखी थी इसी समय लिखी थी ये कथन गलत है कोई बचा भी सकता था और मृत्यु होते देखकर के हम बचते भी हैं खुद भी बचते हैं हम और हम परिणाम भी देखते हैं कि हम बच जाते हैं सावधानी नहीं रखे चुके तो लग भी जाती है और बच भी जाते हैं पूरे नहीं मरे तो कम चोट लगती है ये प्रत्यक्ष हमारा है यदि मृत्यु निश्चित होती ऐसे ही होनी है तो हमारे में से कोई भी प्रयास नहीं करता क्योंकि प्रयास करते तो भी बचते नहीं और हम देखते हैं कि कुछ अवस्थाओं में हमने हम खूब प्रयास किया तो भी मृत्यु आ गई हमने दूसरे में तो उन कुछ घटनाओं को देख के हम कहते हैं कि देखो इसने कितना भी प्रयास किया फिर भी मृत्यु हो गई मृत्यु लिखी हुई थी इसकी नहीं उसके प्रयास में भी तो कमी हो सकती है उसको पूरा पता नहीं है कैसे बचू उल्टा चला जाते हैं कई बार सोचते हैं कि मैं बच जाऊंगा और वही मृत्यु का कारण होता है अभी एक चैनल पर आता है डिस्कवरी पे नेशनल ज्योग्राफी पे ब्लू और डाई या तो करो या मरो ऐसे हमारे जीवन में जो स्थल आते हैं कि कभी जंगल में गए और भालू आ गया तो कैसे बचेंगे शेर आया तो कैसे बचेंगे बर्फ में घुस गए बट गए तो क्या होगा गुरु इतना हो गई तो कैसे उठाएं उसको वो तरीके बताते हैं कि विकल्प बताते हैं एक दो तीन ऐसा करोगे तो मर जाओगे इन तीनों में से कौन सा सबसे अच्छा तरीका है ये करोगे तो बचोगे तो हमारी हम अपनी समस्या करते हैं हमें पता ही नहीं होता कि कैसे करें कैसे उठाएं अगर दुर्घटना में पड़ गया है उसको उठाएंगे तो सामान्यता हाथ पैर से उठा लेते हैं भाव अच्छा ही है लेकिन उसमें उसको, उसको हानि भी हो जाती है तो कैसे उठाएं उसके विकल्प होते हैं ठीक तो ढंग से करते हैं तो बच भी जाता है व्यक्ति नहीं तो मारा जाता है तो ये उस पर आजकल आता भी है उस पर बहुत आता भी है डी और डाई ये करो चाहिए करो क्या करोगे आप दोनों में से तो ये सब चीजें हमारे प्रत्यक्ष में भी हैं और उन उदाहरणों से भी स्पष्ट होता है कि यदि हम उन स्थलों पर विशेष सुविधा रखें सावधानी रखें तो हम मृत्यु से बच जाते हैं और नहीं तो मारे जाते हैं अब कुछ जगहों पर वो कुछ जगह की चूंकि घटनाएं इतनी है मनुष्य इतनी है, इसलिए बहुत सारी बन जाती है लेकिन प्रतिशत उनका काम ही होता है वहां वो व्यक्ति कितना भी प्रयास करके बच नहीं पाता है तो वो सोचते हैं कि इसकी लिखी हुई थी और कोई किसी को मारने का प्रयास कर रहा है कभी तो डोलियां चला लिया कभी भूमि स्लोट कर लिया कभी मर नहीं रहा तो कभी इसकी मृत्यु नहीं लिखी थी हम बहुत जल्दी ये कह देते हैं क्योंकि हमारे मन में ये इतना भाव घर का किया हुआ है कि जो कुछ भी होता है हमारे कर्मों के अनुसार ही होता है दूसरों के द्वारा न्याय अत्याचार तो हम वहां नहीं सोचते ये इस मान्यता के कारण से ऐसा सोचते आप पूरी अपनी देख लीजिए व्यक्तिगत परीक्षण कर लीजिए कि जब जब विपरीत स्थिति आती है या हम बचते हैं हम जितना बचते हैं उसका प्रभाव आता है नहीं बसते है? हम बसते हैं नहीं बचते हैं कितनी जगह हम बचते हैं तो नहीं बचे तो नहीं बचे जहां बच गए तो कह देते हैं कि लिखा नहीं था और जहां नहीं बचे तो ऐसा ही लिखा था तो यदि हम ऐसा मानते हैं ये ऐसा मानते हैं कि वो तो सब लिखा था इतना ही सब कुछ होना था तो वो व्यवहार में करके दिखाएं वो प्रयास न करें फिर बचने का प्रयास न करें लेकिन वो सब भी प्रयास करते हुए दिखेंगे आपको तो मानते कि ये व्यवहारिक सत्य है हमें बचना चाहिए और हम बचते हैं और बचने का प्रभाव हमारे पे आता है तो इसलिए तो ये जो तो मृत्यु हुई है बीमारी से या किसी अन्य कारण से इसको अकाल मृत्यु ही समझना चाहिए ये अकाल मृत्यु यहां सारी की सारी मैंने आपको चरक संहिता का भी कारण बताया शास्त्र का प्रमाण भी है प्राचीन का तो वो ये सारी मृत्यु तो अकाल मृत्यु है अगर वो परिस्थिति नहीं होती तो मरता नहीं अब सेना में इतने जन मरते हैं युद्ध होता है वो उनका काम ही ऐसा है और खदानों में काम करते हैं और कई तरह के काम रहते हैं मृत्यु का जो संभावना है रिस्क फैक्टर वो ज्यादा होता है मरते हैं अपंग होते हैं वो वहां नहीं जाते तो नहीं मरते हमें तो पता लगता है कि वहां जो जो जाएगा उसमें इस तरह की बातें अधिक होती हैं दुर्घटनाएं आदि होती हैं तो ये हमारे व्यवहार सावधानी असावधानी के कारण से होता है इसलिए अचानक अगर कोई रोग से मरा है तो उसको अकाल मृत्यु ही समझना चाहिए हम ये नहीं कहेंगे नहीं इसका तो यही समय था और ऐसी ही मृत्यु होगी अगला प्रश्न है महेश जी का कहते हैं कि समाज कोई व्यक्ति समाज का कोई व्यक्ति हमें सुख दुख देता है तो उसके कर्मों का परिणाम हमें मिलता है ये पीछे जो चर्चा हुई थी कि दूसरे जब हमें कुछ सुख दुख दे देते हैं तो ये कर्मों का फल नहीं है उसने किया है तो उसके कर्मों का फल तो उसी को मिलेगा जो करता है वही भोगता तो उसने किया और हमें मिला इसको फल नहीं कहते कर्म का फल नहीं कहते ये उसके कर्मों का परिणाम या प्रभाव कहा जाता है फल से अलग करने के लिए परिणाम प्रभाव शब्द को जोड़ा गया है तो इसको तो उन्होंने कर लिया बांट दिया अब आगे क्या प्रश्न उठा उनके मन में कि परंतु माता पिता हमें सुखी या दुख दें तो उनके भी कर्मों का परिणाम हमें मिलना चाहिए परंतु माता पिता के कर्मों के परंतु माता पिता कर्मों के अनुसार हमें मिले हैं यानी माता पिता का व्यवहार हमें कर्मानुसार मिला है इसमें क्या दो बातें उनको परेशान कर रही है दो बातें बोली गई हैं क्योंकि तो ये भी आपके सामने मैंने रखा था कि माता पिता का मिलना हमारे कर्म के अनुसार होता है और माता पिता को कोई आत्मा का मिलना कि कौन सी आत्मा उस परिवार में जन्म ले रही है इसमें माता पिता का भी कर्म जुड़ा हुआ रहता है दोनों का सामंजस्य रहता है तब वो आत्मा उस परिवार में आता है तो अब ऐसी स्थिति में जब हमने पहले यह मान लिया कि हमें ये माता पिता मिले या इन माता पिता को ये बच्चे मिले और ये इनके कर्मों के अनुसार है तो अब जो माता पिता के द्वारा हमें सुख दुख होता है अथवा बच्चों के द्वारा माता पिता को जो सुख दुख होता है अनुकूलता प्रतिकूलता होती है ये पिछले कर्मों के अनुसार ही सारी मानी जाए या तो ये अभी की है यदि पिछले जन्मों के अनुसार मानी जाए तो वो तो सारी निश्चित ही हो माननी पड़ेगी फिर और यदि वर्तमान के अनुसार माना जाए तो हम कहेंगे फिर ये पिछले जन्मों के कर्म के अनुसार नहीं होगा कि हम बाध्य नहीं है इसको करने के लिए और इन्होंने आज भी लिखा है कि माता मा, परंतु माता पिता कर्मों के अनुसार हमें मिले हैं यानी माता पिता का व्यवहार हमें कर्मानुसार मिला है क्या माता पिता का भी हमें सुख देने का कर्माशय बनता है क्योंकि यह तो फल के रूप में ही हमें मिले हैं तो इसको देखिए दो ढंग से हम देखेंगे तो दोनों बातें ऐसे ठीक हैं कि माता पिता कर्मानुसार मिलते हैं और माता पिता को बच्चे भी कर्मानुसार वो जो आत्मा आई है वो कर्मानुसार मिली लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि माता पिता अब जो कुछ भी करेंगे वो हमारे कर्म में लिखा ही था और बच्चे जो भी करेंगे वो माता पिता के कर्म में लिखा ही था ऐसा नहीं कहेंगे ऐसा नहीं समझ रहे हमारे कर्म के अनुसार ऐसी अनुकूल प्रतिकूल या जितनी अनुकूल जितनी प्रतिकूल हमारे को एक स्थिति मिल गई अब जितना एक दूसरे को सुख दुख मिलेगा उसके अनुसार हमारा कर्माशय भोगा हुआ मान के वो कम हो जाएगा लेकिन माता पिता हमें कर्म, कर्म के अनुसार मिले तो अब माता पिता हमारे कर्म के अनुसार ही हमारे साथ व्यवहार करेंगे ये बात बाध्यता हमारे को नहीं लानी है क्योंकि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है कर्मों के अनुसार ये मिले हैं लेकिन फिर भी माता पिता हो सकता है बाद में यत्न करें नि से धनी बन जाए मूर्ख से विद्वान बन जाए उल्टा भी हो सकता है और बच्चे भी ऐसे हो सकते हैं बहुत अच्छे भी बन जाए मेहनत कर लें और न भी करें ये उनकी अपने कर्म की स्वतंत्रता है लेकिन एक परिस्थिति हमारे को सामान्य रूप से कर्मानुसार मिली लेकिन वर्तमान के कर्म की स्वतंत्रता भी माता पिता के पास भी और बच्चों के पास भी दोनों के पास में है और अब इसके अनुसार जो जो वो कर्म करेंगे और उसके अनुसार जो हम एक दूसरे को सुखी दुखी करते हैं उसके अनुसार सबका कर्माशय अपना अपना बनता रहेगा ये परिवार में भी बनेगा हम सोचे हैं कि हम बाहर कुछ उपकार करते हैं तब परोपकार होगा हमारा धर्म बनेगा परिवार में करें तो, तो कोई पुण्य नहीं है परिवार में भी होता है परिवार में कोई व्यक्ति खूब अच्छी सेवा करता है ध्यान रखता है मेहनत अधिक करता है कोई लापरवाह है कम ध्यान रखता है लेकिन यह तो साथ साथ रहें कोई बहुत कार्य करता है कोई कम काम करता है ये सब चीजें जो भी हम एक दूसरे के लिए करते हैं एक एक आत्मा की अलग अलग इकाई हर जीवात्मा की अलग इकाई उसमें हम जब भी एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं चाहे समाज में चाहे परिवार में परिवार भी एक तरह का समाज और वैसे हम माता पिता बच्चे क्या हैं तो संयोग से, से हैं बाकी हर आत्मा स्वतंत्र है उनके सबके अपने अपने कर्माशय हैं सबके अपने अपने कर्म हैं उसके अनुसार कर्माशय बनता रहता है तो माता पिता कर्मानुसार मिले बच्चे कर्मानुसार मिले फिर भी कर्म की स्वतंत्रता वाली बात यहां भी जो कि तो विद्यमान है और अब वे हम परस्पर एक दूसरे को हानि करते हैं तो जो करने वाला है उसका अपना कर्माशय पाप पुण्य जैसा ही बन जाएगा और जो भोगने वाला है उसने जैसा जैसा भोगा है उसके अनुसार उसका कर्माशय भोगा हुआ माना जाकर के वो क्षूण हो जाएगा उसको इतने भोगने को मिल गया तो माता पिता और बच्चों का व्यवहार भी बिल्कुल निश्चित नहीं होता कर्मानुसार मिला है इतनी बात तो ठीक है अभी इनका प्रश्न है इसमें कि माता पिता हमारे कर्मानुसार कैसे मिलते हैं क्योंकि सब तो स्वतंत्र है ये बिल्कुल वही प्रश्न आ आगे है इनका आगे कि कर्मानुसार मिले तो ये स्वतंत्रता कैसे दिखाई दे रही है कर्मानुसार होते तो परतंत्र होते और कोई भी अच्छा बुरा अमीर गरीब बन सकता है ऐसे ही माता पिता हमें मिलेंगे या निश्चित नहीं लगता है ये ठीक है तो दोनों को हमें मिला करके देखना होगा कर्म की स्वतंत्रता भी बनी हुई है लेकिन जो यहां जन्म हुआ वो भी कर्म के अनुसार हुआ है और इसमें निर्धारित नहीं है कि ऐसा ही फल मिलेगा जितना जितना मिल जाता है उसके अनुसार हमारा कर्म भाषय बनता रहता है और भोग जाता है तो इस विषय को इतना ही रखते हैं अभी तो प्रणामते सुबह सबको साधारण मेरा ओम छो लिया मैं आज का नाम है आपका वॉइस रिकॉर्ड भी कर लीजिए इसको हटाएंगे अच्छा अटो अठा वॉइस रिकॉर्ड अब तब मिल दिया